अध्याय खांद जोपनिषद शकर्य के पुरस्क द्वारा उपदेश पुषं सौम्यो तो जानासी माम ध्यान तस्वन्न प्राड़ जराज से समतप्त मुमूर्ष पुरुष को चारों ओर से घेर उसके उसके बांधोगण पूछा करते हैं क्या तू मुझे जानता है क्या तू मुझे पहचानता है जब तक उसकी वाणी मन में लीन नहीं होती तथा मन प्राण में प्राण तेज में और तेज पर देवता में लीन नहीं होता तब तक वह पहचान लेता है पुरषम हे सौम्यो तो जराद्युपतापवत बांधवाह परिवर्यो पासते जानासी माम तव पितर पुत्र वा इति पृछत तस्या यावन्न वांग मनसि तस् मूर्षोन्न वासीपदे तेज पर हे सौम्य उपतापी ज्वरादि से अत्यंत संतप्त हुए पुरुष को ज्ञातिजन बाधवगण घेरकर उस मूर्ष पुरुष से क्या तू मुझे अपने पिता पुत्र अथवा भाई को पहचानता है इस प्रकार पूछते हुए उसके चारों ओर बैठ जाते हैं उस मुर्षु की जब तक वाणी मन में लीन नहीं होती तब तक मन प्राण में प्राण तेज में और तेज परदेवता में लीन नहीं होता इत्यादि वाक्य का अर्थ पहले कहा जा चुका है संसारिनो यो मरण क्रमह स पर सत्सम्पत्ति क्रम संसारी जीव का जो मरण क्रम है वही विद्वान को संपत्ति का क्रम है इसी बात को आरुणि बतलाता है अथ यदा यथ यदांग बनसी संपद्यते मन प्राणे प्राणस्तेजसी तेज पर श्याम देवतायामथ न जानाति फिर जिस समय उसकी वाणी मन में लीन हो जाती है तथा मन प्राण में प्राण तेज में और तेज पर देवता में लीन हो जाता है तव नहीं पचाता परया देवताजसी संपन्ने जाना अविद्वांस्था प्रभावी व्याघ्रदष्याद्वती विद्वांस्त्रचार्योपदेश जनितानदीप प्रकाशित सद्रह्मात्म प्रविश्य नावर्तक इत संपत्ति क्रम पर देवता में तेज के लिए हो जाने पर फिर यह नहीं पहचानता किंतु जो अविद्वान होता है वह तो सत से उत्सित होकर पहले भावना किए हुए व्याघ्रादि भाव और देव मनुष्यादि भाव में प्रवेश करता है किंतु विद्वान शास्त्र और आचार्य के उपदेश जनित ज्ञान दीपक से प्रकाशित सदब्रह्मरूप आत्मा में प्रवेश कर फिर नहीं लौटता यही सत्ति का क्रम है अने तो मूर्धन्य नाड्योत्क्रम्यादिवार गच्छु तेज कालित गमन गमनदर्शना न नी सदात्त्मकदर्शिन सत्यासंध्य देश काल्तलाृत नित, नृतासधिप्यतिरोधा अविद्यामकर्मा चमन निम्ता सद्विज्ञानुताशन विलुप्तवादूप पति पत्तिरव पर्याप्त काम से कृतात्मन तिहैव सर्वे प्रवणीयंति काम इत्याद्या नदी समुद्र दृष्टान्त श्रुते कुछ अन्य मतावलंबियों ने जो कहा है कि मूर्धन्य नाड़ी से उत्क्रमण कर आदि द्वारा सत को प्राप्त होता है वह ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार का गमन तो देश काल निमित्त और फल के अभिनिवेश पूर्वक देखा जाता है और सदात्मा का एकत्व देखने वाला सत्यनिष्ठ विद्वान को देश काल निमित्त और फल आदि असत वस्तुओं का अभिनिवेश होना संभव नहीं है क्योंकि इसका उस सत्यनिष्ठा से विरोध है गमन के निमित्त भूत अविद्या कामना और कर्मों के सदविज्ञान रूप अग्नि से भस्म हो जाने के कारण उसके गमन की अनुपत्ति ही है पूर्ण काम कृतकृत्य पुरुष की संपूर्ण कामनाएँ यही लीन हो जाती है ऐसा अथर्वण श्रुति में कहा है और इसके सिवा नदी समुद्र दृष्टान्त की श्रुति भी है सो तदाद तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी श्वेत केूज एवं भगवान विज्ञाप्य प्रीति तथा सौम्येति होवाच वह जो यह अणिमा है तद्रुप ही यह सब है वह सत्य है वह आत्मा है और हे श्वेत के तो वही तू है आरुणि के इस प्रकार कहने पर श्वेत कुछ बोला भगवन मुझे फिर समझाइए तब आरुणि ने अच्छा सोम में ऐसा कहा स इत्यादि समानम यदि मरीष्यतो मुक्षत तुल्या संसत्तित्र विद्वान संपन्नो नवर्त आवर्तते तद्विद्याम दृष्टानतेन भूय एवं मां भगवान विद्यापी सोमेति यथा सौम्यति इत्यादि श्रुति का अर्थ पूर्वत है यदि मरने वाले और की सत्संपत्ति एक जैसी है तो विद्वान तो सत को प्राप्त होकर नहीं लौटता और अविद्वान लौटता है इसमें जो कारण है उसे हे भगवन दृष्टांत द्वारा मुझे फिर समझाइए ऐसा श्वेत केतु ने कहा तब आरुण ने कहा सोम में अच्छा ये छांदोग्योपनिषदि ष्ठाध्याय पंचदश खंडभाष्यम संपूर्णम